35 मा अध्याय महर्षि दधीच एवं राजा छुप की कथा तथा महाम्रतिंजय मंत्र की स्वरूप मीमांसा श्री सनत कुमार जी बोले हे सुप्रत मुनी दधीची ने समर में देव देव नारायन को जीत कर राजा छुप के ऊपर अपने पैर से प्रहार क्यों किया और उन महातपस्वी ने श्री महादेव जी से अपनी हड्डियां वज्र तुल्य होने का वरदान किस प्रकार प्राप्त किया और हे महेश्वर जिस प्रकार आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त की वह भी आप कृपया करके मुझे बताइए श्री नंदी कहते हैं परमपिता ब्रह्माजी के पुत्र महान तेज वाले छुप नामक एक राजा हुए उन लोकपति छुप की मुनीश्वर दधीजी से मित्रता थी कालांतर में उन छुप तथा दधीच के मध्य किसी बात के संदर्भ में विवाद हो गया छुप का कथन था कि छत्रिय सरेश्वर होता है और दधीज का कथन था कि ब्राह्मण ही सर्वेश्वर होता है, राजा आठ लोकपालों का विग्रह स्वरूप होता है, इंद्र, अग्नि, यम, नृत्य, वर्ण वायु, चंद्र, कुवेर तथा ईश्वर मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, अतः तुम्हें मेरी अवग्या नहीं करनी चाहिए, हे सुब्रत, वह राजा महान देवता होता है, अतः हे चमनपुत्र हे महाभाग तुम्हें मेरा अपमान कभी नहीं करना चाहिए आपे तो सर्वथा मेरी पूजा करनी चाहिए उन छुप वह वचन सुनकर चमनपुत्र मुनि श्रेष्ठ द्वाज दधीची ने आत्म गौरव से प्रेरित होकर अपने बाएं हाथ से छुपके सिर पर तेज मुष्ट का प्रहार किया बलशाली छुप भी बजर से उन दधीच पर प्रहार किया पूर्व काल मे� राजा छुक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की छींक से उत्पन्न हुए थे भगवान की प्रेरणा से असुरों के पराजय स्वरूप कार के निमित्त इंद्र से उन्होंने वज्र प्राप्त किया अपनी इच्छा से ही नर होकर वे राजा बने थे श्री युक्त बलवान तथा तमोगुण युक्त इंद्र की भांति राजा छुक भी बलशाली थे इसलिए वे विप्रेंद्र दधीची को जीतने में समर्थ हो गए राजा छुपके वज्र के प्रहार से नेहत दुज श्रेष्ठ दधीचि भूमि पर गिर पड़े फिर अत्यंत दुखी होकर उन्होंने ब्रहूपोत्र मुनि शुक्राचार्य का स्मरण किया देहधारियों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने वहां पहुंचकर दधीच मुनि के वज्रताड़े शरीर को अपने दधीच के शरीर को पूर्व की भांति कर भारगव शुक्राचार्य ने कहा हे महाभाग दधीच हे विप्रवर ब्रह्मा आद देवताओं से पूजित निर्जन देवादि देव उमापति शिव की सम्यक पूजा करके उनत्रम्मक महादेव के अनुग्रह से अवद्य हो जाओ हे द्विज उन्हीं महादेव से मैंने भी मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की है भगवान भक्तों को मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं होता उसी सैवी मृत संजीवनी विद्या को अव में तुम्हें बता रहा हूँ। तीनों लोकों के पिता सोमचंद्र अग्नि इन तीनों मंडलों के जन तीनों गुणों के महेश्वर तीन तत्वों बुद्धि अहंकार मन तीन अग्नियों गार्हपत्य आहुनी दक्षिणा तीन देवम सुगंधी रूप पुष्टि वर्दन परमेश्वर महादेव का यजन करना चाहिए सुगंधी रूप वह सुखशुभ परमेश्वर सभी जगह समस्त जीवधारियों में तर्वनात्मिका प्रकृति में इंद्रियों में अन्य देवताओं तथा गणों में उसी प्रकार अधिष्ठित है जैसे पुष्पों में गंद विद्धिमान रहती है हे दुष्यंस्रेष्ठ जो के पुर अतेव वही परमेश्वर महत आदि अंत लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण जगत प्रपंच परमपिता ब्रह्मा भगवान विष्णु मुनियों तथा देवराज इंद्र आदि सभी देवताओं का पुष्टि वर्धन करता है कर्म तपस्या स्वाध्याय योग तथा साधना के ध्यान के द्वारा उन अमृत रूप महादेव का यजन करना चाहिए जन्म रूप बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु, शिव इस सत्य के द्वारा जीव को मृत्यु के पास से छुटकारा प्रदान करते, हैं। सूर्य की किरणों से पक्कर, अपने मूल बंधन से स्वयंमुक हुए उर्वारुक ककड़ी की भांतिवाजी जीव शिव आराधन के द्वारा सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। मैंने भी शिवजी स जप करने, हवन करने, आयमंत्रित जल का पान करने तथा दिन रात शिवलिंग के सान्निध्य में बैठकर उनका ध्यान करने से मृत्यु का भय नहीं रह जाता। उन सुक्राचार्य का वह वचन सुनकर मुनि धदीची ने घोर तपस्या करके भगवान शिव की आराधना की, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी हड्डियाँ वज्रतुल्ले हो गईं, वे अवध इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव की आराधना करके मुनि श्रेष्ठ दधीचि ने वज्र के समान हड्डियां हो जाने तथा दूसरों से मारे न जा सकने का वरदान प्राप्त कर चेष्टा पूर्वक राजा छुप के सिर पर अपने चरण मूल से प्रहार किया इस पर राजा छुप भी अपने वज्र से उनकी छाती पर आघात किया किंतु भगवान शिव के अनुग्रह बज्र तुल्ले शरीर वाले महात्मा दादीजी को वह बज्र विनष्ट करने में समर्थ नहीं हो सका दादीजी का आवध्यक्त उनकी अदीन्ता तथा उनके तपोवल का प्रभाव देखकर राजा छुप कमल के सद्रसनेत्र वाले उपेंद्र मुकुंद विष्णु की आराधना करने लगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय छत्तीस मा अध्याय राजा छुप द्वारा भगवान विष्णु की आराधना विष्णु द्वारा शिव भक्तों की महिमा का कथन आइए शुरू करें नंदीसर बोले हे सनत कुमार जी, उन राजा छुप की आराधना से प्रसन्न होकर देवताओं तथा दैत्यों से पूजित हाथों में संक चक्रगदा पद्म धारण किए हुए पीत वस्त्र पहने हुए सभी आभूषणों से सुशोभित तथा मुकुट धारण किए हुए लक्ष्मी तथा भूमि सहित गरुणध्वज श्रीमान भगवान पुरुषोत्तम ने उन छुप को दिव्य दर्शन दिया दिव्य दर्शन के अनंतर उन गरुणध्वज भगवान विष्णु देव को प्रणाम करके राजा छुप अत्यंत प्रिय में उनकी स्तुति करने लगा आप आदि हैं आद रहित भी हैं आप ही प्रकृति हैं आप ही जनार्दन हैं आप ही पुरुष हैं आप ही जगन्नाथ हैं आप ही विष्णु हैं आप ही विश्वेश्वर हैं जो ये पुरुष रूप विश्वमूर्ति पितामह वे भी आप ही हैं हे जनार्दन जो आद ज्योति है वह आप ही हैं हे लक्ष्मीकांत हे भूपते आप ही परमात्मा तथा आप ही परमधाम हैं। तमोगुण से संलिप्त भगवान रुद्र आपके क्रोध से आग्रहुत हैं तथा आपके ही अनुग्रह से रजोगुण से संपन्न जगत के स्रजनकर्ता पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। हे कालमूर्ते, हे हरे, हे विष्णु, हे नारायण, हे जगन्माया, सत्व गुण युक्त साक्षात पुरुषोत्तम विष्णु भ आपके ही अनुग्रह से अधिष्टित हैं हे विश्वमूर्ति हे महेश्वर महत पंच महाभूत आदि पांच तन्मात्राएं पांच कर्म इंद्रियां तथा पांच ज्ञान इंद्रियां एवं मन ये सब आपके ही द्वारा अधिष्टित हैं हे महादेव हे जगन्नाथ हे पितामह हे जगतगुरु हे देवदेवेश हे परमेश्वर आप प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए हे शरणागत को शरण प्रदान करने वाले जगन्नाथ हे वैकुंठ हे सोरे हे सर्वज्ञ हे वासुदेव हे महावज आप प्रसन्न होइए हे शंकर हे महाभाग हे प्रद्युम्न हे पुरुषोत्तम हे अनिरुद्ध हे महाविष्णु हे विष्णु आपको सदा नमस्कार है हे विष्णु हजारों फड़ों से युक्त तपो मूर्ति स्वरूप पृथ्वी को धारण करने वाले ऐश्वर्य शंपन सेशनाग आपके दिव्य तथा अव्यक्त आसन के रूप में आदिश्चित है।